जय संतोषी माँ मित्रों एक जरूरी सूचना मित्रों इस ऑडियो वीडियो में बताई गई सारी जानकारी संतोषी प्रचार रिकॉर्ड्स के साल 2014 से 2020 के खोज संतोषी माता मंदिर और उनके भक्तों से चर्चा के आधार पर दी है साथ ही प्रस्तुत ऑडियो वीडियो में दर्शाए गए नाम पता स्थान चित्र का उपयोग हम केवल प्रस्तुतिकरण के लिए कर रहे हैं जिसका उद्देश्य केवल माता संतोषी के विषय में सही जानकारी देना और उनका मात्र प्रचार करना है इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे केवल जानकारी के रूप में समझें। जय संतोषी मां मित्रों जिस तरह माता संतोषी की व्रत कथा एक रहस्य की तरह है ठीक वैसे ही ये बात भी एक रहस्य की तरह है कि माता संतोषी की पहली महिला भक्त कौन थी साथ ही उनका क्या परिचय रहा ठीक वैसे ही माता संतोषी के उन भक्तों की जानकारी ज्यादा कहीं नहीं मिलती जिन्होंने 19वीं और 20वीं सदी में संपूर्ण विश्व को माता संतोषी के पूजन विधान और महिमाओं से अवगत करवाया था लेकिन वे कौन से भक्त थे उनका क्या परिचय था जिन्हें आज संतोषी माता के प्रमुख भक्तों की श्रेणी में रखा जाता है तो आइए आगे जानते हैं उनके बारे में मित्रों जब 19वीं-20वीं सदी का समय काल आया तब माता संतोषी के मूर्ति प्रमाणों के साथ साथ उनके नए भक्तों का भी उदय होना भी शुरू होने लगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में माता संतोषी के पूजन का और उनकी महिमा का प्रचार शुरू किया क्योंकि संतोषी माता थी तो प्राचीन काल से लेकिन मुगल काल से 19वीं 20वीं सदी तक के बीच के समय में जब तक संतोषी माता के अस्तित्व के प्रमाण नहीं मिले थे तब तक संतोषी माता एक अज्ञात देवी की तरह रही जिनका ना तो कोई नाम जानता था और ना ही कोई पूजा विधान क्योंकि संतोषी माता का आगमन एक ऐसे युग में हुआ था जहां केवल प्रमाणों पर जोर दिया जाता है इसलिए शायद देवी संतोषी ने संपूर्ण भारत में अपने मूर्त रूप में प्रस्तुत होकर अपने अस्तित्व को दर्शाया या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यह सब माता संतोषी की ही एक लीला थी जिसे उन्होंने इस आधुनिक काल में अपने भक्तों के साथ मिलकर रचा और उन्हें ही अपना माध्यम बनाकर आज पूरे विश्व में संतोषी माता के नाम से सुप्रसिद्ध हुई पर कैसे आइए जाने आगे मित्रों संतोषी माता की प्राचीन व्रत कथा में बताई गई अज्ञात महिला के बाद प्रमाणों के साथ अगर कहीं संतोषी माता के भक्तों का जिक्र मिलता है तो वो ये है जिसमें सबसे पहले आते हैं स्वर्गीय श्री शंकर स्वामी जी महाराज जो कि बेलगांव कर्नाटक के रहने वाले थे जिन्हें अपने बचपन में एक कुएं में एक छोटी सी पूजन विधान से अवगत करवाया साथ ही गुजरते हुए समय के साथ नाइनटीन फिफ्टी टू में बल्लारी कर्नाटक में प्रथम संतोषी माता के मंदिर के रूप में नींव रखवाई और अपने प्रचार और व्रत विधान को जन जन तक पहुंचाया और आज यही स्थान पूरे विश्व में श्री प्राचीन संतोषी माता मंदिर के नाम से सुप्रसिद्ध है मित्रों संतोषी माता के उदय के शुरुआती समय में दूसरा नाम आता है स्वर्गीय श्री उदाराम सांकला जी का ऐसा कहा जाता है कि संतोषी माता ने इन्हें 1963 को जो चांदपोल जोधपुर राजस्थान के निवासी थे वे अपने रेलवे की नौकरी के दौरान अपने ही सहकर्मी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी के संपर्क में आए और फिर दोनों में अच्छी मित्रता हो गई बाद में लक्ष्मी नारायण जी ने जी को जोधपुर के के के लाल सागर नामक जगह के घने जंगल में में एक दुर्लभ मंदिर मंदिर होने की की जानकारी दी और फिर दोनों 1960 के दशक में चल दिए उस ओर जहां पर पहुंचकर उदाराम जी को देवी शक्ति के होने का आभास और अनुभव मिला साथ ही साल 1963 के अश्विन नवरात्र पर अपने गुरु और मित्र लक्ष्मी नारायण जी से उदाराम जी ने उसी कन्दरा नुमा स्थान पर नवरात्र के नौ दिन देवी शक्ति की उपासना की जिसके स्वरूप देवी शक्ति ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए और फिर देवी की एक मूर्ति वहां शक्ति के तेज से कंदरा की दीवार पर उभरी जिसे आज श्री प्रगट संतोषी माता के रूप में जाना जाता है लेकिन इस दर्शन के पहले से ही वहां देवी शक्ति और उनके वाहन सिंह के पग चिन्ह कंदरा की भाग में रहे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पग चिन्ह बहुत प्राचीन है बाद में ये पूरा स्थान स्वर्गीय श्री उदाराम जी और अन्य भक्तों के अथक प्रयासों से विश्व विख्यात हो गया जिसे आज श्री प्रगट संतोषी माता मंदिर जोधपुर राजस्थान के नाम से जाना जाता है साथ ही उदाराम जी के माध्यम से और माता संतोषी की महिमा से माता संतोषी की पूजा विधान की ज्योत और तेज होती गई मित्रों अब अगला नाम है स्वर्गीय महंत माता श्री जी का जो कि शायद इस बीसवीं सदी और इस आधुनिक दौर की पहली महिला भक्त रही जिनके माध्यम से भारत के मध्य प्रदेश गुना क्षेत्र में माता संतोषी की पूजा विधान की शुरुआत हुई पर कैसे आइए जाने मित्रों ये पूरी महिमा माता संतोषी की ही है क्योंकि साल 1963 में जोधपुर राजस्थान में अपने अवतरण के के बाद माता संतोषी की दूसरी और तीसरी मूर्ति भारत मध्य प्रदेश गुना और उज्जैन में प्रस्तुत हुई जहां पर देवी के मूर्त रूप की शिलाए जमीन चीर कर बाहर निकली है जिसमें से पहले मूर्ति है गुना धाम की जिसने मध्य प्रदेश गुना नगर की एक धार्मिक महिला स्वर्गीय महंत माता श्री बाई सेन जी के घर और आंगन को अपना निवास बनाया हुआ ये कि के दशक में माता जी और और उनके परिवार के सदस्य नए घर की योजना बना रहे थे और उसका काम शुरू भी हो चुका था और घर की तीन नीवे खोदी जा चुकी थीं लेकिन घर की चौथी नींव की खुदाई के दौरान उन्हें एक विशाल शिला मिली जिसमे तरह तरह की छवि बनी हुई थी जिसके बाद धापू माताजी के परिवार के सदस्यों ने उस शीला को अवगत करवाया और, अपनी स्थापना और पूजन विधान के गुप्त ज्ञान को दिया जिसके बाद धापू माता जी पूर्ण रूप से माता संतोषी को समर्पित हो उनके पूजा विधान को गुना नगर में फैलाने का कार्य करने लगी ठीक ऐसे ही उज्जैन में भी देवी संतोषी ने श्री अगस्तेश्वर मंदिर के प्रांगण के आंगन को अपना निवास चुना और आज ये दोनों ही धाम भारत मध्य प्रदेश के श्री प्रगट संतोषी माता मंदिर के रूप में जाने जाते हैं त्रो माता संतोषी की महिमा फैलाने के योगदान में अगले हैं स्वर्गीय श्री लाल वोरा जी महाराज, महाराज ने माता संतोषी के प्रकट स्वरूप जोधपुर राजस्थान में दिव्य दर्शन किए तो वे माता संतोषी के प्रकट स्वरूप से उनके मंदिर बनाने की प्रेरणा के साथ हैदराबाद में कई कठिन परिश्रम और मुसीबतों के साथ जुट गए माता संतोषी के के मंदिर निर्माण कार्य में और फिर माता संतोषी के आशीर्वाद और उनकी महिमाओं की वजह से साल 1981 में हैदराबाद में हैदराबाद माता संतोषी के प्रथम मंदिर को बनाया गया और इसके साथ ही श्री नरसिंह लाल वोरा जी महाराज ने माता संतोषी के पूजा विधान का प्रचार करना शुरू कर दिया और ये स्थान आज पूरे भारत में श्री संतोषी माता मंदिर कोटी हैदराबाद के नाम से माता की महिमा को निरंतर फैला रहा है मित्रों ऐसा नहीं कि केवल यही वे भक्त थे जिन्होंने माता संतोषी की पूजा विधान को आज आम जनमानस के सामने लाया है इनके अलावा और भी ऐसे कई भक्त हुए जिन्होंने देवी की पूजा विधान को आगे लेकर गए जैसे श्री संतोषी माता मंदिर हरि नगर दिल्ली के स्वर्गीय शमशेर बहादुर सक्सेना जी जिन्होंने 1981 में दिल्ली में माता संतोषी के एक भव्य मंदिर की नींव रखी और माता संतोषी की भक्ति की ज्योत हर जन में जलाते रहे और ठीक इसी तरह झारखंड के सुकुमार शॉ ने भी झारखंड में किया और ऐसा ही भारत के बाहर माता संतोषी की महिमा और उनके पूजन विधान का प्रचार पाकिस्तान की स्वर्गीय लालन माताजी ने भी किया जिनकी माता संतोषी की सेवा भाव के कारण आज पाकिस्तान में माता संतोषी का प्रथम मंदिर श्री संतोषी माता मंदिर पाकिस्तान के नाम से अपने सनातन धर्म की भक्ति की ध्वजा को फैला रहा है मित्रों इस चर्चा में बताए गए ये वे क्षेत्र में देवी के पूजन विधान और महिमाओं को फैलाया लेकिन इसके अलावा भी नाइनटीन सेवेंटी फाइव में आई फिल्म जय संतोषी माँ ने संतोषी माता के पूजन विधान को फैलाने का काम और आसान कर दिया और इस फिल्म के आने बाद से संतोषी माता और उनका पूजन विधान संपूर्ण विश्व में सुप्रसिद्ध हो गया तो मित्रों अब इस चर्चा को यही विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे माता संतोषी के एक नए विषय के साथ जय संतोषी माँ